आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े टेक जाइंट हैं जिसने इंस्टाग्राम बनाया जिसने शॉर्ट बनाया जिसने रील्स बनाया क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे कभी नहीं करते होंगे आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो कभी उन पर अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे कभी नहीं देखते होंगे पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कॉन्टेंट दिखाया कि नहीं दिखाया 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं अब उनको हम अगला एड कौन सा दिखा दें और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें या एक कंपनी के पास जाएं बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास दो लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हैं और लगभग पंद्रह मिनट अपने दिन का यही पे व्यतीत करते हैं क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है अच्छा एक मोबाइल फोन बेचना है अच्छा कुछ किताबें बेचनी है अच्छा आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं आओ ऐड कर दो दुनिया बहुत बड़ी है अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा रूट्स पे वापस आना पड़ेगा मेरी सारी दुआएं सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं